ध्यान और आध्यात्मिक जीवन उपासना साधना का पथ जिसमें चेतना को एक केंद्र से उससे उच्चतर केंद्र में तथा अंत में उच्चतम केंद्र तक उठाया जा सकता है बहुत कठिन है लेकिन ध्यान के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्रत्येक साधक को चेतना के केंद्र अथवा इच्छा के केंद्र को कम से कम हृदय चक्र तक उठाने का प्रयत्न करना चाहिए इस केंद्र की अंतराकाश से भी तुलना की जा सकती है कुछ लोगों के लिए हृदय को कुछ के लिए भ को चेतना का केंद्र बनाना आसान होता है जो किसी प्रतीक अथवा मूर्ति की ओर आकर्षण का अनुभव नहीं करते वे चेतना के किसी उच्चतर केंद्र अथवा स्तर पर उस दिव्य ज्योति का ध्यान कर सकते हैं जो केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि समग्र विश्व के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं को व्याप्त किए हुए हैं जिस साधक का किसी रूप के बिना काम नहीं चल सकता वह किसी ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करते रहने पर अंततः निराकार सर्वप्रकाशक परमात्मा ज्योति के ध्यान तक पहुंच सकता है आत्मा कारण शरीर से जो सूक्ष्म शरीर और उसके बाद स्थूल शरीर से आवृत है ये तीनों शरीर कारण सूक्ष्म और स्थूल दूषित है कारण शरीर अनादि अविद्या द्वारा दूषित है सूक्ष्म अथवा मनोमय शरीर हमारी वृत्तियों और भावनाओं द्वारा दूषित है स्थूल और सूक्ष्म शरीर असंतुलित अहंकार तथा उसकी स्वार्थपूर्ण वासनाओं द्वारा दूषित है असंतुलित अहंकार मन को रुग्ण बना देता है रुग्ण बन इंद्रियों को प्रभावित करता है और दोनों मिलकर देह की क्रिया को बिगाड़ देते हैं इस बात की सत्यता आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित प्रमाणित की जा रही है लेकिन इस असामंजस्य का इलाज है स्थूल सूक्ष्म देहों आदि को एक साथ उनके आदि कारण तक ले जाओ जहाँ से वे उत्पन्न हुए हैं हम इस चरम सत्य को भूल जाते हैं कि हम परमात्मा में जीते हैं और परमात्मा हम में रहता है अपने सहित सभी वस्तुओं को परमात्मा के साथ जोड़ देना है हम अपने बारे में तथा हमारी इंद्रियों की क्रियाओं के बारे में बहुत कम जानते हैं उदाहरण के लिए जीवन के निम्नतम स्तर पर हमारा अपने स्थूल इंद्रियों के साथ तादात्म रहता है लेकिन आध्यात्मिक बोध के जागृत होने पर हमारी चेतना के उच्चतर केंद्र बलवान होते हैं और वे निम्नतर केंद्रों पर नियंत्रित रखने लगते हैं चेतना के अनेक केंद्र हैं और ध्यान द्वारा निम्न स्तरों से उच्चतर केंद्रों पर उठकर अंत में आत्मा परमात्मा के साथ संयुक्त तो हो जाती है इसके लिए काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है लेकिन चेतना क्रमशः ऊपर की ओर उठने लगती है नाड़ी मार्गों को साफ रखकर इच्छा शक्ति की सहायता से चेतना के स्तर को उस समय तक उन्नत करन, करते रहना चाहिए जब हमें परम सत्य की एक झलक मिले और क्षण भर के लिए परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करें तब हमें ज्ञात होगा कि परमात्मा का कुछ अंश हम में भी व्याप्त है यदि हम उस परमात्मा के सानिध्य का हमारे अंदर और बाहर निरंतर अनुभव कर सकें तो हम एक नई शक्ति से अनुप्राणित हो जाएंगे तब हमारी जीवन पद्धति तथा सेवा में गुणगत परिवर्तन हो जाएगा हमारा अपने तथा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा हम में से बहुत कम लोग इस तरह के केवल इच्छा शक्ति की सहायता से इस भांति चेतना चेतनावस्था को प्राप्त कर अपने अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं अथवा इंद्रियों का अतिक्रमण कर सकते हैं लेकिन जब और ध्यान की सहायता से परमात्मा के अंतर्यामित्व की अनुभूति की जा सकती है जब सर्वे श्रेष्ठ उपासना उपासना तीन प्रकार की है कायिक वाचिक और मानसिक यानी बाह्य पूजा स्तुति, प्रार्थना प्रार्थनादि और ध्यान इनमें से शास्त्र विधि के अनुसार कृत क्रियाकांड और अनुष्ठान रूप प्रथम प्रकार की उपासना सामान्य नागरिक के जीवन से प्रायः उठ गई है यह मुख्यतः सामाजिक जीवन के तनाव समय की कमी तथा आधुनिक जीवन की अन्य असुविधाओं के कारण हुआ है काल की गति का अवलोकन कर पुराण कारों ने वाचिक और मानसिक उपासनाओं की कहा और इससे भी वाचिक उपासना को विशेषकर बहुत अधिक महत्व दिया है वाचिक उपासना का अर्थ भगवान के एक अथवा अनेक नामों और गुणों का पाठ करना है प्रथम को जप तथा दूसरे को स्त्रोत्र या कीर्तन कहते हैं लेकिन सामान्यतः है दोनों एक साथ होते हैं मनु का कथन है कि मुमुक्षु जिज्ञासु जप मात्र से ही चरम लक्ष्य प्राप्त करता है और महाभारत में कहा गया है कि जब साधनाओं में श्रेष्ठतम है श्रीमदभागवत में इस मत का पूरा समर्थन करते हुए कहा गया है सत्युग में विष्णु के ध्यान से त्रेता में यज्ञों द्वारा और द्वापर में परिचर्या अर्थात पूजा द्वारा जो फल प्राप्त होता था वही कलयुग में हरि कीर्तन द्वारा प्राप्त होता है और इस जप और स्तुति का अर्थ भगवान के गुणों का चिंतन भी है इसका अर्थ यह है कि यह साधक को भगवान नाम के जप के साथ ही साथ अपने इष्ट देवता के दैवी रूप अथवा भगवान के प्रेम करुणा बल पवित्रता आदि सद्गुणों का भी चिंतन करना चाहिए अधिकांश साधकों के लिए इष्ट के रूप की कल्पना करना आसान होता है भावना अर्थात श्रद्धा और भक्ति के साथ इष्ट देव के रूप का चिंतन करना अपने आप में एक उच्चतर मानसिक पूजा है जब साथ यह वर्तमान काल में सबसे अधिक प्रचलित उपासना पद्धति है प्रारंभिक साधक के आध्यात्मिक जीवन में कल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जप और भावना कल्पना साथ साथ होना चाहिए भगवत रूप ज्योतिर्मय आनंदमय जीवंत और सत्य है ऐसी भावना करनी चाहिए अपने देह की ज्योतिर्मय सोचो और तब इष्ट के ज्योतिर्मय रूप को ज्योतिर्मय हृदय चक्र में प्रतिष्ठित करो ऐसी सजीव कल्पना के लिए कुछ उपाय दिए जाते हैं उचित आसन पर बैठने के तुरंत बाद बद्धांजलि हो उपासना करे अपवित्र पवित्र वर्वा सर्वावस्थान गिवा यह स्मरे पुंडरी काक्षम सभा या अभ्यंतर शुचि अर्थात किसी भी अवस्था में कोई पवित्र हो या अपवित्र भगवत चिंतन में भ्यंतर पवित्रता प्राप्त करता है इस प्रकार वह अपने शरीर तथा मन में पवित्रता अनुभव करे तब वह अनुमान कर सकता है कि व्यस्टि का उत्थान शरीर के निम्न केंद्रों से मस्तक में स्थित केंद्र तक हुआ है तथा समस्त चेतना के तेज पुंज के साथ एकाकार हो रहा है फिर वह कल्पना करे कि सभी पदार्थों तथा रूपों सहित स्थूल एवं सूक्ष्म में दोनों शरीर परमात्म तत्व की ज्योतिर्ण में मिल गया है अब भीतर बाहर सर्वत्र केवल वही आलोकित है अधिकतर लोग ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रह सकते तत्पश्चात उपासक अपने हृदय में चेतना केंद्र का अनुभव करे तथा ऐसी सजीव कल्पना करे कि उस केंद्र में परम ज्योति के सागर वे उसके इष्टदेव देव का तेजोमय दिव्य रूप तक तथा सभी मलिनताओं से मुक्त उपासक का आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत रूप भी प्रकट हो रहा है साधक अपने को सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर से अभिन्न समझते हुए तथा कुछ समय के लिए भगवान नाम जपते हुए इष्टदेव की पूजा तथा ध्यान करें। वह इष्ट देव तथा अपने नए आध्यात्मिक शरीर इन दोनों को आधार देने वाले तथा व्याप्त करने वाले निराकार को न भूले अंत में उपासक निम्नोक्त प्रार्थना का उच्चारण करते हुए अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करें इतः पूर्व प्राण बुद्धिदेह धर्माधिकार जागृतस्वप्न सुसुप्तिया मनसा वाचास्ताभ्या पदभ्या उद्रेणा यृत यृत ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा अर्थात प्राण बुद्धि तथा देह के आवेग के अधीन होकर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं में मन वचन तथा कर्म से मेरी विभिन्न इंद्रियों द्वारा किया गया सर्वस्त्र ब्रह्म को अर्पित हो जप और ध्यान को समाप्त करने के बाद भी भक्त को अपने चेतना के केंद्र को पकड़े रहना चाहिए तथा सदा उस उच्च मनोभाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए प्रत्येक साधक का चेतना का एक निश्चित केंद्र एक निश्चित मंत्र और ध्यान के लिए एक निर्धारित दैवी रूप ये तीन बातों होनी चाहिए प्रभावशाली होने के लिए जप और भावना बहुत तीव्रता के साथ किए जाने चाहिए लौकिक मामलों की तरह आध्यात्मिक विषयों में भी हमें अपने विचारों और क्रियाओं के बारे में पूर्ण रूपेण स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए कुछ लोग इन कड़े नियमों और ध्यान की विधियों को पसंद नहीं करते प्रायः ऐसी अरुचि मानसिक अशांति और विद्रोह की ज्योतक है प्रारंभ में निश्चित नियमावली और विधि के बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता मैंने लोगों को बर्फ पर स्टेट स्केटिंग फिसलने का अधिक खतरनाक खेल खेलने के पूर्व निशान बनाकर आसान स्केटिंग का अभ्यास करते देखा है इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी ध्यान के कड़े नियमों से सर्वप्रथम आरंभ करना चाहिए बाद में इस नियमों का अतिक्रमण किया जा सकता है